नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन 90.4 एफएम मेरा गांव मेरा अंचल इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आज के शो में हमारे साथ हैं श्री पवन कुमार बंसल जी जो एमपी हैं चंडीगढ़ के और उनसे बात करेंगे आज तो आप सभी की तरफ से पवन कुमार बंसल जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में नमस्कार सर और मैं जानना चाहूँगा कि हम लोग काफ़ी लोगों से बात करते हैं लेकिन आपसे बात करने की एक अलग रुचि है मेरी कि मैं जानना चाहूँगा कि आप इतने व्यस्त होते हुए भी अपने कारोबार का संभालते हुए भी किस तरह से लोगों को टैकल करते हैं किस तरह से लोगों को संभालते हैं या किस तरह से आप कम्युनिकेशन करते हैं इतने लोगों से जैनिक जीवन में लोगों से ही वास्ता रहता है लोगों से ही बात करनी है लोगों की जो ज़रूरतें होती हैं उनकी मुश्किल होती हैं उनको सुनना होता है उनको समझना है फिर अलग अलग जो अधिकारी हैं उनके पास वो बात पहुंचाने का होता है बुनियादी तौर पे तो काम ही यही होता है और इसमें आजकल कोई अंतर नहीं कि कोई लोकसभा का है या असेंबली का है या कॉरपोरेशन का है सब जगह काम वही होता है और ये मैं समझता हूँ जो विकासशील देश होते हैं वहाँ ऐसा ही होता है किसी की कोई भी समस्या है होना नहीं चाहिए सब चीज़ें अपने आप होनी चाहिए लेकिन ऐसा हो नहीं रहा बदकस्मती के साथ लोगों को बात बात के लिए अपने जो प्रतिनिधि होते हैं उनके पास जाना होता है उनको कहना होता है तब शायद बहुत बार बातें होती हैं आइडियल सिचुएशन नहीं है ये लेकिन ऐसा ही है जिस माहौल में हम रहते हैं तो मैं समझता हूँ अपना काम ही ये है इसी को मानना चाहिए कि किसी लोगों की कोई भी दिक्कत हो वो लोग आके बात करें तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको समझ सकें और उसके समाधान के लिए हर संभव कोशिश करें बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं जानना चाहूँगा जैसे आपने ही बताया कि आ, सब कुछ अपने आप होना चाहिए फिर भी नहीं हो रहा है आज का जो समाज है थोड़ा सा जो आइडियलिटी जिसको आपने कहा वो चीज़ें नहीं हो रही हैं तो कहाँ मिस्टेक हो रहा है या क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से हमको बार बार वही चीज़ें बतानी पड़ती हैं और लोग भी आके वही चीज़ें घड़ी घड़ी पूछते हैं पता नहीं अभी एक तो मनोवृत्ति की बात है मैं समझता हूँ अभी भी पैंसठ वर्षों के बाद भी हमारा देश में अभी जो हमारा एक वो प्रशासनिक ढांचा है वो जो बहुत वर्ष पहले अंग्रेज़ों ने बनाया था बाहर दूर से बैठ के यहाँ अपना राज करने का शायद उसमें हमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं डाला हम बार बार अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का जिक्र तो करते हैं वो हुए भी हैं 20-20 वॉल्यूम्स में 25-25 वॉल्यूम्स में उनकी रिपोर्ट्स भी आई हैं लेकिन बात क्योंकि त्यों रह जाती है ऐसे की ऐसी उसमें रह जाती है एक तो ये है क्यों हमारे बीच में समाज से जो लोग उठते हैं वो जब कुछ आगे बढ़ गया बेशक कोई राजनीति में है या कोई अफसर बन गया वो अपने आप को दूसरों से अलग क्यों समझना शुरू कर देता है उसको ये क्यों नहीं रहता कि बल्कि मैं तो सेवा के लिए चुना गया हूँ इस काम के लिए मुझे वो करना है एक बिल्कुल ऑर्डनरी परिवार से भी एक अफसर कोई बन जाता है वो अपने आप को उन उनसे हट के अलग अपने आप को समझना शुरू कर देता है ये मैं समझता हूँ मनोवृत्ति की बात है पहली तो और इसके साथ में समझता हूँ ज़रूरत यह है कि सिस्टमिक चेंजेस लाने की ज़रूरत है हमें कि जो हमारी प्रणाली है उसमें कहाँ कहाँ काम में कहाँ कौन कौन सा फ़र्क डालना है चीज़ें सुधर रही हैं ऐसा नहीं कि सब कुछ वो है जो सूचना का अधिकार है इसने एक बहुत बड़ी क्रांति लाया है देश में सूचना के अधिकार के साथ कि कोई भी आदमी क्वेश्चन कर सकता है सरकार के किसी फैसले को भी किसी भी अधिकारी ने किसी सरकार ने ये फैसला कैसे क्यों किया उससे बहुत बड़ा अंतर आया है और आने को आएगा लेकिन उसमें भी देखते हैं कि अधिकारियों की तरफ से अभी उसमें भी वो एक जो जिस हिसाब से उसकी जो भावना के साथ वो कानून बनाया गया है उस भावना से लिया नहीं गया बल्कि पॉलिटिकल लोग भी शायद ऐसा उस भावना के साथ जिसके साथ कानून बना दिया उस भावना के साथ उस चीज़ को वैसे नहीं लेते तो दोनों बातों में अंतर है इस चीज़ को दूर करने की ज़रूरत है और दूसरा जो ये समस्याएं हैं इसका कारण बड़ा ये है कि हमारा डिमांड और सप्लाई में बहुत अंतर है डिवेल्पिंग सोसाइटी है भी डिवेल्प नहीं है कि सब चीज़ें पूरी हैं स्कूलों में राइट टू एजुकेशन हो गया लेकिन सब लोगों सब जगह स्कूल बहुत अच्छी उस स्टैंडर्ड के नहीं पहुंचे तो बहुत पेरेंट्स को मैं रोजाना देखता हूं जिनकी माली हालात वित्तीय हालात अच्छी नहीं होती लेकिन वो भी बच्चों को बाहर जहां फीसें बहुत ज़्यादा हैं जिनको वो दे नहीं सकते वहां पढ़ाना चाहते हैं वहां उतनी सीटें नहीं होती उनके लिए घूमते फिरते रहते हैं हस्पतालों में लोग जाते हैं हस्पताल सरकार के हैं बहुत लेकिन उतनी दवाइयाँ नहीं जितनी दवाइयों की ज़रूरत है उतने वहाँ इंतज़ाम नहीं है जितने इंतज़ामों की ज़रूरत है तो वो लोग पॉलिटिकल लोगों के पास इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं कि कमरा चाहिए डॉक्टर को फ़ोन कर दीजिए वो चीज़ की ज़रूरत है ऐसी दिक्कतें हैं बहुत बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसको देखकर आपने अपनी दिल की बात बताया और मुझे एक बात अच्छी लगी कि जो समाज से निकलकर एक ऑफिसर लेवल पर पहुंच जाता है या पॉलिटिकल में पहुंच जाता है तो वो अपने आप को थोड़ा सा अलग फील करता है बहुत बड़ा एक थोड़ा सा हम अपने आप को अपग्रेड समझते हैं थोड़ा सा ऊँचे पहुँच गए ऐसे समझते हैं या हमारी सोसाइटी थोड़ा अलग हो गए ऐसा समझते हैं लेकिन बात वही है कि जिन चीज़ों को हमको करने के लिए जिस समाज से हम लोग उबर खाए हैं उस समाज की सेवा करने के लिए हम लोग को अपना फ़र्ज निभाना है वो कहीं कही ना कहीं हम लोग थोड़ा सा उसमें आना कहानी कर रहे हैं ये चीज़ें देखने को मिलता है आपने सही कहा और एक बात मैं पूछना चाहूँगा हम लोग ये सारी चीज़ें जानने के बाद एक आम आदमी या समाज के जो लोग हैं उनको कैसे मोटिवेट कर सकते हैं जैसे आपने बहुत अच्छी बात बताया मुझे आज भी याद है कि गवर्नमेंट सरकार की जो हॉस्पिटल है वहाँ पर लोग पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं होते या जाते नहीं हैं और तो उनको कैसे हम लोग मोटिवेट कर सकते हैं या क्या बता सकते यह करवाने की ज़्यादा ज़रूरत है और वो हो रहा है जो एलोकेशंस हो रहे हैं सब जगह के लिए आप देखिए जैसे फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सब्सिडी होगी इनके लिए कितना बड़ा वैसे है ये नहीं कि काम नहीं हो रहे एक लाख पच्चीस हजार करोड़ रुपया सालाना प्रतिवर्ष उसके लिए सरकार की तरफ से लगेगा शिक्षा के लिए भी कितना कितना पैसा उन चीज़ों पर लगेगा जो सरकार ने अनिवार्य कर दिया है अधिकार दे दिया है बच्चे को कि उसका शिक्षा का अधिकार है स्कूल के अखीरली क्लास तक वो समाज का भी एक फ़र्ज़ बनता है माँ बाप का भी फ़र्ज़ बनता है और सरकार का भी फ़र्ज़ है और सरकार उनमें उनको प्रोवाइड करेगी जो बड़े से बड़े स्कूल हैं जिनमें पाँच पाँच हज़ार रुपये महीने की तनख्वाह फ़ीसें हैं वहाँ भी 25% उनके लिए सीटें रिजर्व कर दी हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के हैं जो गरीब लोग हैं उन परिवारों को भी पच्चीस सीटें उनके लिए वहाँ सुरक्षित कर दी गई हैं ऐसे काम तो उनमें चीज़ों में हो रहे हैं जिससे फ़र्क पड़ेगा लेकिन साथ साथ हमारी जो एक रिक्वायरमेंट है जो ज़रूरत है वो इतनी ज़्यादा है आज़ादी से पहले आज़ादी के समय आप मान लीजिए 35 करोड़ आबादी थी हमारी आज 125 करोड़ हो गई है एक उदाहरण आपको सिंपल में पानी का दे देता हूँ क्योंकि जल विभाग के साथ भी मेरा संपर्क रहा है आप समझ लीजिए ज़रूरत कितनी पानी उतना रहता है पानी बढ़ता नहीं कम हो सकता है कम भी होता नहीं वैसे लेकिन एक अच्छी गुणवत्ता वाला पानी जो जरूरत है पानी वो कम हो सकता है क्योंकि पानी गंदा होता रहेगा पूरी दुनिया का जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है पानी का उतने का उतना रहेगा अब लोग लोगों का स्टैंडर्ड ऊंचा हो गया और उसके साथ साथ हम व्यर्थ बहुत करते हैं तो जितना पानी पहले उपलब्ध था पानी उतना है लेकिन प्रति व्यक्ति वो एक बटा चार रह गया इसके कारण दिक्कत आ रही है पानी की उसके कारण मारामारी हो रही है बहुत जगह लड़ाइया हो जाती है आपस में मोहल्लों के बीच में लोगों की लड़ाई हो जाती है सरकार के ख़िलाफ़ उस पर नारे लगते हैं सड़कों पे लोग आके बैठ जाते हैं यह है अब उसके लिए एक ज़रूरत है हम ऐसा माहौल बनाने पानी की कॉन्ज़र्वेशन की सरकार की तरफ से अलग है लेकिन लोगों को साथ इन्वॉल्व कैसे करके हम उस पर कैसे काम कर सकते हैं कि पानी की किफ़ायत के साथ कम से कम इस्तेमाल करें ज़रूरत के लिए करें ना कि उसको व्यर्थ करने के लिए जो व्यर्थ करते हैं गाड़ियाँ धोने के लिए पाइपों से लोग गाड़ियाँ धोते हैं कितना कितना पानी व्यर्थ कर देते हैं दूसरी तरफ थोड़ा सा उसका कीमत बढ़े उसका रेट बढ़े तो लोग उस पर एतराज़ करते हैं ये ऐसे सवाल बहुत तरह के हैं समाज में जो अलग अलग जगह पे जिसमें समाज को और सरकार को समाज के नेताओं को और समाज सरकार के बीच में लोगों को इकट्ठे बैठ के बहुत चीज़ों का आपसी वो एक एक ऐसा रिश्ता बना रहना चाहिए सरकार को और लोगों के बीच में वहाँ इन चीज़ों का फैसला हो और सभी को वो मोटिवेट उसके लिए हों ये उदाहरण के तौर पर मैंने दिया जब आपने भी कहा है ना भाई कहाँ कहाँ क्या किया जा सकता है उसका उसका एक ही उदाहरण दिया है मैंने ये जो रिश्ता की बात आपने कहा रिलेशनशिप बनना चाहिए सरकार और समाज के बीच में ये कैसे हो सके कब हो सके और हाँ है इसमें बहुत जगह हो रहा है आगे कोई इन्वॉल्वमेंट हो रही है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के जरिए बहुत चीज़ों का होता है किसी वक्त तो होता नहीं था ऊपर से फैसले सुना दिए जाते थे उनको सभी को पालना करनी पड़ती थी आज उसमें जो जागरूकता लोगों के बीच में आई है उसके बाद फर्क तो पड़ा है ये नहीं कि नहीं है लेकिन जो एक स्टैंडर्ड जो एक पहुँच जाना चाहिए हम अभी वहाँ नहीं हैं चलिए बहुत अच्छी बात है आपने बताया और प्रैक्टिकल जो लाइफ में हो रहा है समाज में हो रहा है उन चीज़ों पे आपने प्रकाश डाला है और दोनों चीज़ें हैं जहाँ पर सरकार कुछ काम कर रहा है समाज के लिए कर रहा है समाज उन उनके प्रति जागरूक होकर कुछ अपनी तरफ से भी एक हाथ बढ़ाना चाहिए उसको ताकि वो एक आ, मेल या ब्रिज बन जाए ताकि दोनों में समन्वय बन जाए ये आपका कहना है बहुत ही अच्छा लगा मुझे और चलिए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक और सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत ब्रेक के बाद फिर से हम बात करेंगे पवन कुमार बंस जी से आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो नमस्कार सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे हैं पवन कुमार बंसल जी से बहुत ही अच्छी बातें वो कर रहे हैं सर मैं एक बात जानना चाहूँगा कि आप इस फील्ड में कैसे आए क्या आपकी पहले ऐसी रुचि थी या फिर माहौल ऐसा बना जो आप इसमें आगे मेरी राजनीति में मैं समझता हूँ रुचि शुरू ऐसी स्कूल में भी था उस वक्त भी वो एक जागरूकता थी उस वक्त भी शायद जितना वो जो करंट अफेयर्स होते हैं उनके बारे उस वक्त भी जब छोटी क्लास में था उस वक्त भी बहुत पता था पिताजी वहाँ के लोकल राजनीति में थे उनकी बहुत इज्जत थी अपनी जगह पे म्यूनसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट रहे थे बहुत बहुत वर्ष अच्छा आदत था उनका और हर वक्त उनको देखा था लोगों के कामों में रुचि रखते थे लोगों की ज़रूरत होती थी उनको सुनते थे उनके लिए कामों पर जाते थे शायद वहाँ उस कारण हुआ होगा वो लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड में होगा कैसे भी लेकिन खुद अपनी रु, रुचि स्कूल के दिनों से थी और जब कॉलेज में आए तो चुनाव का पहला मौका मिला उस वक़्त से चुनाव लड़ता रहा और आगे लोगों का प्रेम स्नेह मिलता रहा जिसके साथ आदमी और आगे बढ़ता रहता है सर एक इवेंट के बारे में बताइए जो आपके लाइफ में वैसे बहुत सारे इवेंट किए होंगे आपने लेकिन एक इवेंट जो आपको स्पर्श आज भी करता है कि ऐसा ही होना चाहिए ऐसा ही हो मैं समझ नहीं पाया अभी क्या कि जैसे आप जैसे पॉलिटिकल तो लीडर बनने के बाद समझो कोई इवेंट आप करते हैं या समाज या में तो कुछ काम कर लोक सेवा का जो वो फर्ज बन जाता है और उसमें जगह जगह आपको अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं जैसे मैंने पहले कहा था जरूरत लोगों की बहुत तरह की होती है स्कूलों में दाखिलों की हस्पतालों में उनके वो हर वक्त काम रहते हैं तो एक तो मुझे शायद इस बात के लिए कहना कि हाँ ये चीज़ ऐसे ही होनी चाहिए थी शायद बहुत वैसे ही हुई हैं और बहुत नहीं हुई जैसे होनी चाहिए थी बहुत चीज़ों में आप महसूस करते हो कि आप योर हेल्पलेस आप चाहते भी हो कि ये चीज़ लोगों के लिए ऐसा हो जाना चाहिए वो नहीं होते आवाज़ का है आज के दिन देश में आवाज़ नहीं है सभी के पास मैंने अभी वो फूड सिक्योरिटी का जिक्र किया था वो कानून बना है लेकिन अभी तक भी लोगों को सभी को इतनी गरीबी है हमारा इतना फ़र्क है जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है उसमें कि बहुत अमीर भी लोग बहुत हैं और बहुत गरीब हैं बेशक समय के साथ डिवेलपमेंट हुआ है विकास बहुत हुआ है लेकिन वो जो एक अंतर है उस हिसाब से वो भी बढ़ता गया है नीचे वाले दर जो स्तर के लोग हैं उनके पास भी पहले से क्षमता ज्यादा हुई है लेकिन ऊपर वालों की बहुत ज्यादा हो गई है तो वो वो बहुत चीजें वो हैं जो नहीं हो पाई जो होनी चाहिए अभी तक कि एक एक्विटी के साथ एक वो सामाजिक न्याय के सोशल जस्टिस की तरह के सभी को एक अच्छा जीवन सभी का हो पाए वो अभी नहीं है तो मैं ज्यादा ये समझता हूँ कि ये है कि जो होना चाहिए वो अभी तक नहीं है बहुत चीज़ें हैं जो होनी चाहिए थी होती रहे रही हैं उसमें बहुत फ़र्क है गरीबी का स्तर कितना था पहले आज कितना फ़र्क पड़ गया है कितने लोगों का आप कहीं भी नज़र दौड़ा के देख लीजिए कि क्या हालात आज से बीस साल पहले थे आज सभी लोगों का कितना है गाड़ियाँ सड़कों पे कितनी ज़्यादा आ गई हैं ये सब प्रोग्रेस का निशानी है एक तरफ तो ये होना चाहिए था ये हो रहा है लेकिन बहुत कुछ और जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ मैं उसको ज़्यादा अहम दे अहम समझता हूँ सर एक काफ़ी लोगों के साथ जुड़ना होता है काफ़ी लोगों के साथ बात करना होता है अलग अलग जैसे आपने बताया कि बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं तो इतने सारे लोगों को मिलने के बाद आपको तनाव या टेंशन आता है तो आप कैसे उसको दूर करते हैं वो मेरा ख्याल आप सिखाते हैं ज़्यादा वो ब्रह्म कुमारी लेकिन आप पर्सनल मैं समझता हूँ अगर छः महीने भी एक बार कहीं उनका सुनना मिल जाए वो बहुत लंबे अरसे के एक समय के लिए आपको ऊर्जा दिए रखती है वो चीज़ कभी कभी इतने समय में ज़रूर हो जाता है बहुत तो नहीं होता लेकिन कहीं ना कहीं धार्मिक स्थल पे जाओ कहीं और करो एक लेकिन वो एक अपना जीवन का है, एक वो शैली ही वो बना लेनी चाहिए आदमी को कि तनाव होना ही नहीं चाहिए बहुत तनावपूर्ण बातें होती हैं लेकिन उनको अगर आप बनाते रहो अपना सोचने का तरीका बनाने की जरूरत है और वो ग्रहण करने की जरूरत है जब और आप अच्छे महापुरुषों को मिलते हो उनसे बात करते हो उनसे वो ग्रहण कर लेने की जरूरत होती है कि अपना रवैया आप कैसा बना आपका टेक्निक क्या है थॉट प्रोसेस क्या है क्या कोई टेक्निक नहीं वो वे ऑफ लाइफ हो जाना चाहिए वो मैं ये समझता हूँ उसमें कोई मैं टेक्निक नहीं कह सकता वो मेरे पास नहीं है लेकिन जहाँ भी कहीं सुनता हूँ और उसमें बहुत बार मौके मिलते हैं दीदी हैं साथ बैठी के ब्रह्म कुमारी को सुनने का भी मौका मिलता है अलग अलग जगह पे कहीं ना कहीं और बहुत जगह जाने का मौका मिलता है तो उससे ही आदमी कुछ ग्रहण कर पाए अपने जीवन में उसी से वो फ़र्क पड़ सकता है बहुत अच्छी बात आपने बताया और रेडियो के माध्यम से काफ़ी लोग सुन रहे हैं तो लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने हिसाब से मैं मैं आपको सच में जिंदगी में कभी ये नहीं समझता कि मैंने औरों को कोई मैसेज देना मैंने तो ये ये यही कह रहा हूँ इस कारण मैसेज जैसे बात नहीं मैं तो कहता हूँ हम सभी को औरों को बदलने की कोशिश कम करनी चाहिए अपने आप को अगर हम बदल सकें जो चीज़ देखते हैं वो सबसे बड़ा एक बात होती है अपने जीवन में जो हम अंतर ला सकें वो जो महात्मा गांधी कहते थे तो बी द चेंज दू वू सी इन अदर्स वो सबसे बड़ी बात उसमें है बहुत ही अच्छी बात आपने कहा सर और एक बहुत बड़ी बात आपने कही कि सेल्फ खुद को बदलने से ही हम दूसरों को बदलने के एग्ज़ाम्पल बन सकते हैं और वैसे भी कहा जाता है सेल्फ चेंज इज़ इक्वल टू वर्ल्ड चेंज तो वो तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं ये चाहूँगा कि जैसे हम लोग हर एक व्यक्ति का अपना एक लक्ष्य होता है जीवन में कि उसको अचीव करना है तो आप अपने लक्ष्य को पहुँच गए या फिर आपको और भी कुछ देखना है पहुँच तो उतना गया हूं कि लक्ष्य उतना नहीं भी था ये तो परमात्मा ने लोगों ने और हमारे लीडरशिप ने दिया कि अहम पोजीशंस दी हैं सही मायने में तो राजनीति में यहाँ तक जहाँ तक मेरा तल्लक है यूनिवर्सिटी के ज़रा वो सोशल सर्विस के जरिए यहाँ तक पहुँच गए और वो वही एक इसका पार्ट रहना चाहिए तो वो तो लक्ष्य एक कंटिन्यूइंग है बाकी ये लक्ष्य नहीं हो जाना चाहिए कि ये अहदा हासिल करना है ये नहीं और अगर वो भी मान लें तो वो भी कम नहीं रहा चंडीगढ़ से चार बार लोगों ने वहाँ मुझे यहाँ से चुन के भेजा है उससे पहले राज्यसभा में भी हमारे लीडरशिप ने राजीव गांधी जी ने उस वक्त मुझे चुना था बहुत कम उम्र थी उस वक्त पैंतीस छत्तीस वर्ष का ही था जब यहाँ से चुन के भेजा है तो लक्ष्य अगर हम समझें एक मटीरियल तो वो भी अपनी तरफ से पूरे हैं लेकिन आदमी के ज़िंदगी का एक काम कहीं ख़त्म नहीं होता वहाँ और वो सिर्फ अहदे के साथ नहीं होता वो तो काम करने का होता है आप किसी हिसाब से कितना कर पाओ ये ज़रूर होता है कि अगर आप किसी स्थिति में पोजीशन में ऐसे हो यहाँ से आप ज़्यादा कर सकते हो वो फ़र्क होता है वो सिस्टम है अगर कोई एमपी है वो चार कमिटीज़ का सदस्य होगा जहाँ से फैसले होने हैं वहाँ से कह सकेगा आम आदमी वो सब कुछ उतना शायद हमारे से ज़्यादा काबुल भी होते होंगे वो सब सब कुछ नहीं कर पाते तो लेकिन उसको मैं लक्ष्य नहीं समझता लक्ष्य तो एक अच्छा आदमी को नागरिक बन के रह सके एक अच्छा इंसान बन के रह सके लक्ष्य तो ये होना चाहिए और आप अपने जीवन में किस व्यक्ति को आदर्श मानते हैं और क्यों मैंने तो सही मैंने में नाम अभी बीच में लिया था वो राजीव गांधी को समझता हूँ लोगों ने बहुत ने उनको समझा नहीं वो बिल्कुल देश को बदल देना चाहते थे उस वक्त लोग उन पर हंस रहे थे जब वो बहुत बातों का टेक्नोलॉजी वगैरह की बात कर रहे थे लोग उन पर हंस रहे थे लेकिन आज के दिन आप नज़र दौड़ा के देखिए पीछे की तरफ अगर आज कंप्यूटर नहीं होते देश में हम कहाँ होते क्या चीज़ कितना उस पर डिपेंडेंट है आज जितना एक एक आदमी के हाथ में पहले सौ लोगों के पीछे तीन टेलीफोन नहीं होते थे आज नब्बे तक पहुँच चुके हैं कितना दुनिया में फ़र्क पड़ा है कितना आगे बढ़ रहे हैं बहुत चीज़ों में लोग उनको समझ नहीं पाए वो एक वो नौजवान उस वक्त थे जो सही महीने में राजनीति में नहीं थे हालात के कारण राजनीति में आना पड़ा और उसके कारण उनको देश को जो करना चाहा क्योंकि खुद राजनीति में हूँ इस कारण आदर्श उनको उस हिसाब से मानता हूँ अलग अलग तरह के आदर्श ज़िंदगी में बहुत हैं बहुत लोगों को पढ़ते हैं जैसे महात्मा गांधी का ही मैंने कहा एक एक चीज़ को जितना उनको पढ़ लो उतना तो आपको लगता है कि उनके ये चीज़ें अनएक्सप्लोर्ड रही हैं लाइफ की लेकिन अपने इस छोटे से जीवन में यहाँ जो आदर्श मेरे उस हिसाब से लिविंग वो आइडियल रहे हैं वो राजीव गांधी रहे बहुत बहुत धन्यवाद सर बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और अपने जो बातें बताई हैं वो आम लोगों की जो समस्या है सरकार किस तरह से पहल करती है जनता किस तरह से पहल करती है और जनता को किस अजे तक वो पहुंच रहा है और और कितना पहुंचाना है ये आपने बहुत ही क्लियर स्पष्ट रूप से अपने शब्दों में बताया बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन 90.4 एफएम अभी आप सुन रहे थे श्री पवन कुमार बंसल जी को सुनते रहो नमस्कार